देव भारत। विश्वनाथन आनंद चेस हिस्ट्री के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो तीन अलग फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच वास्तव में वर्ल्ड चैंपियन हैं और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप पांच बार जीत चुके हैं एंड ही इज द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन सिंस 2007. आनंद FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन 2003 में भी रह चुके हैं एंड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रैपिड प्लेयर ऑफ इस जनरेशन और भी अनेक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड को इन्होंने अपने नाम किया है देशभगत रेडियो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सलाम करता है